मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण तीसरा सर्ग श्री रामचंद्र जी की शंका के निराकरण के बहाने स्थूल आदि जगत के अध्यारोप और अपवाद से रूप विषय की सिद्धि श्री वशिष्ठ जी ने कहा मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र जी पहले सृष्टि के आरंभ में भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सांसारिक सकल दुखों की निवृत्ति के लिए जिस ज्ञान का उपदेश दिया था उसी को मैं कहता हूं उससे अन्य नहीं श्री रामचंद्र जी ने कहा भगवन श्री व्यास जी के अवशिष्ट लोगों के समान जीव भाव में दिखलाई देने से एवं सुखदेव जी की मुक्ति सुनने से उत्पन्न हुई इस संदेह को पहले क्षण भर में दूर कर दीजिए इस संदेह की निवृत्ति के अनंतर विस्तीर्ण मोक्ष संहिता को कहिएगा श्री सुखदेव जी के पिता और गुरु महामती सर्वज्ञ ये व्यास व्यास जी कैसे विदेह मुक्त न हुए और इनके पुत्र श्री सुखदेव जी कैसे मुक्त हो गए श्री वशिष्ठ जी ने कहा संपूर्ण जगत का प्रकाशक सूर्य अर्क कहलाता है सूर्य आदि संपूर्ण जगत का प्रकाशक परमात्मा परमार्क हुआ उक्त परमार्क रूपी प्रकाश के अंदर त्रिजगत रूपी त्रिसरेणु स्थित होकर लीन हो गए हैं उनकी गिनती नहीं हो सकती जो कोटि कोटि त्रिजगत इस समय विद्यमान है उनमें भी कोई किन्नी की गिनती नहीं कर सकता श्री रामचंद्र जी ने कहा जो जगत सृष्टि परम्पराएँ अतीत तो हो गई हैं और जो आगामी हैं उनका विचार करना तो ठीक है परंतु वर्तमान जो सृष्टियाँ हैं वे किसके सदृश है अर्थात वे न भूत के सदृश है और न भविष्यत के सदृश है वर्तमान सृष्टि परम्परा में दोनों की समानता नहीं है अतः उनकी श्रेणी में वर्तमान सृष्टि की विवेचना करना ठीक नहीं है आशा यह है कि यद्यपि वर्तमान सृष्टिया विशेष रूप से असंख्य है तथापि कालतः पूर्व और उत्तर काल रूप दोनों तटों का भान होने से भूत और भविष्यत सृष्टि की अपेक्षा वे न्यून संख्यांक होने के कारण व्यतीत ही है इस इस प्रकार आपने यह दर्शाया कि अनंत आगंतुकों का उपादान आत्मतत्व अनंत अद्वितीय अनागंतुक और चैतन्य स्वरूप है यह मैं जान गया हूं पशु पक्षी मनुष्य देवता आदि प्राणियों में से जो जिस स्थान पर और जब भी नाश को प्राप्त होता है वह प्रत्यगात्मा उसी स्थान में तभी वक्षमान यानी कहे कहे जाने वाले त्रिजगत को देखता है अर्थात न तो दूसरे स्थान में देखता है और न कालांतर में अतिवाहिक नामक चित्त अहंकार मन बुद्धि दस इंद्रियों और प्राण से घटित वासनामय सूक्ष्म शरीर से अपने हृदय रूपी आकाश में ही वासनामय त्रिजगत का अनुभव करता है और भ्रांति से वासनामय तत्त तत शरीरों को क्रमशः प्राप्त होता है वस्तुतः वह पूर्वोक्त पूर्वोक्तचिदाकाशस्वरूप अतएव जन्मादिविकारहित है इसी प्रकार करोड़ों प्राणी मर चुके हैं मरते हैं और मरेंगे वे मृत्यु के पहले जीवन दशा में जिस संपूर्ण जगत का दर्शन करते हैं दृश्य समूह देखते हैं उनमें से जिस दृश्य में उनकी वासना जड़ पकड़ लेती है मृत्यु काल में उनके हृदयाकाश में वही दृश्य उत्तित होता है मरण के अन्तर उन्हें वही दृश्य जगत यानी योनि प्राप्त होता है सारांश यह है यह संपूर्ण जगत वासना विशेष के विलास से अतिरिक्त कुछ नहीं है यह जगत संकल्प से निर्मित की नाई मनोराज्य के विलास की नाई इंद्रजाल से रचित माला की नाई उपन्यास के अर्थ के प्रतिभास की नाई वात रोग से प्रतीत होने वाले भूकंप की नाई बालक को डराने के लिए कल्पित भूत की नाई निर्मल आकाश में कल्पित मुक्तावली की नाई नाव की गति से प्रतीत होने वाली वृक्षों की गति की नाई स्वप्न में देखे गए नगर की नाई अन्यत्र दृष्ट के स्मरण से आकाश में कल्पित पुष्प की नाई भ्रम कल्पित है मृत पुरुष इसका अपने हृदय में स्वयं अनुभव करता है जीव ने जीवनावस्था में जो जगत देखा था मृत्यु के अनंतर उसी का उसको स्मरण होता है और फिर जन्म होने पर उसी का वह अनुभव करता है जगत पूर्वोक्त प्रकार से असत है फिर भी अति परिचय से को प्राप्त होकर में प्रकाशित होता है जन्म जन्म से लेकर मरण तक की चेष्टाएं और मरण का अनुभव करने वाला जीव उसी में यह लोक की कल्पना करता है जैसे जैसा कि ऊपर बतलाया गया है और मरण के अनंतर उसी में परलोक की कल्पना करता है वासना के अंदर अन्य अनेक देह और उनके मध्य में और अनान्य देह इस संसार में एक केले के तने तने त्वचा के समान एक के पीछे एक और एक के पीछे एक इस प्रकार शोभित होते हैं न पृथ्वी आदि पंच महाभूत है न जगत और जगत का क्रम ही है अर्थात ये सब मिथ्या है फिर भी मृत और जीवित जीवों को इनमें जगत भ्रम होता है ज्ञान के बिना इनका उच्छेद नहीं हो सकता इस प्रकार प्रपंच के निषेध से अवशिष्य आत्मा की सिद्धि हुई मूढ़ों द्वारा तैरने के अयोग्य विविध शाखा प्रशाखाओं से युक्त अतएव अनंत यह अविद्या लगातार हो रहे सृष्टि रूप तरंगों से युक्त विशाल नदी है। हे राम, अति विस्तृत परमार्थ, परमार्थ सत्य रूपी महासागर में वे प्राचीन और नूतन सृष्टि रूपी तरंग बार बार प्रचुर मात्रा में चक्कर काटते हैं उत्पत्ति और लय को प्राप्त होते हैं उनमें से जो कुछ उनमें से जो कुछ तो कुल क्रम मन और गुणों से सर्वथा समान होते होते हैं, हैं हैं। कुछ है कुछ आदि समानता रहते और बिल्कुल निराले होते अठारह पुराण और महाभारत आदि के निर्माण रूप कार्यों से प्रसिद्ध यथोचित जन्म शास्त्र विज्ञान और ब्रह्म विद्या से उपलक्षित सर्वशास्त्र विशार्द ये वेदव्यास जी उक्त सृष्टि रूपी तरंगों में बत्तीसवें हैं ऐसा मैं स्मरण करता हूं उन अनेक तरंगों से ब्रह्मविद ब्रह्मविद्वर ब्रह्मविद्वरियान और ब्रह्मविद्वरिष्ठ इस प्रकार प्रसिद्ध चार भेदों में चतुर्थ स्थान में न पहुंचने के कारण अल्पबुद्धि बारह तरंग तरंगकूल आकार जीवन चेष्टा आयु सर्वांश में समान है दस ज्ञान विषय में भी समान है और शेष वंश में विलक्षण है पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण व्यास तथा वाल्मीकि आगे होंगे यही बात भ्रुगुरा और आदि अनान्य ऋषियों के विषय में दोहराई जा सकती है अर्थात वे भी पूर्व सदृश और उनसे विलक्षण होंगे मनुष्य देवर्षि और देवता बार बार उत्पन्न और विलीन हुए है, होते हैं और होंगे ये लोग पहले भी इस प्रकार के आकार से संपन्न थे इस समय भी वैसे ही है इसके पश्चात भी इस देह की अपेक्षा भिन्न भिन्न देहों में जन्म ग्रहण करेंगे हे राम ब्रह्मकल्प का अवयव रूप यह त्रेता युग इस समय है पहले अनेक बार हो गया है और आगे भी होगा जैसे इन त्रेता युगों में कितनी ही बार तुमने राम रूप धारण किया था एवं आगे आने वाले त्रेता युगों में कितनी बार तुम राम रूप में अवतार लोगे इसकी कोई सीमा नहीं है मैं भी कितनी बार वशिष्ट मूर्ति धारण कर चुका हूँ इस समय भी वशिष्ट रूप में विद्यमान हूं और आगे भी कितनी बार वशिष्ठ रूप में अवतीर्ण होऊंगा इन रूपों में कोई पूर्व के तुल्य होंगे और कोई उनसे भिन्न यही बात अनान्य अनान्य साधारण लोगों के विषय में कही कही जा सकती है मैंने अद्भुत कर्म करने वाले दीर्घदर्शी महामुनि इन श्री व्यास जी का क्रमशः यह दसवा अवतार देखा है अर्थात इन्हें दस बार जन्मते देखा है हे राम हम लोग कितनी ही बार व्यास वाल्मीकि के साथ एकत्रित हुए और कितनी ही बार ये हम लोग पृथक पृथक उत्पन्न हुए हम लोगों ने कभी सदृश रूप में और कभी भिन्न रूप में जन्म ग्रहण किया हम लोग आगे भी कितनी बार भिन्न आकारों में और समान अभिप्रायों में जन्म ग्रहण करेंगे कभी हम लोगों लोगों ने अभिज्ञ होकर जन्म ग्रहण किया है और कभी अनभिज्ञ होकर ये व्यास जी इस जगत में और आठ बार उत्पन्न होकर महाभारत नामक इतिहास का प्रचार वेद विभाग कुल प्रथा का पालन और ब्रह्मा के अधिकार को प्राप्त कर विदेह मोक्ष को प्राप्त होंगे इस समय भी ये श्री व्यास जी वीत शोक निर्भय सब प्रकार की कल्पनाओं से शून्य प्रशांत चित्त निर्वाण सुख को प्राप्त अर्थात बंधन से विनिर्मुक्त है अतएव ये जीवन मुक्त कहे गए हैं कभी जीवन मुक्त प्राणी वित्त बंधु बांधव अवस्था कर्म विद्या विज्ञान और चेष्टाओं से तुल्य होते हैं और कभी तुल्य नहीं होते कभी सैकड़ों बार उनका जन्म होता है और कभी बहुत कल्पों में में एक बार भी उनका जन्म नहीं नहीं होता। इस माया का अंत नहीं है। जैसे तोलने के लिए पुनः पुनः बराबर तराजू भरी जाती हुई राशि पहले जिस क्रम से बीज रहे थे उस क्रम से नहीं रहते उस पर नीचे हो जाते हैं वैसे ही यह बहुत से प्राणियों का समूह विपर्यास को यानी परिवर्तन को पूर्व जन्म से क्रम तथा अवयव सन्निवेश की अपेक्षा विपरीत क्रम और देह संगठन को प्राप्त होता है काल रूप महासागर तरंग पूर्व जन्म के अवयव संगठन अथवा क्रम से भिन्न अवयव संगठन अथवा क्रम से सृष्टि के रूप में आविर्भूत होते हैं अविद्या रूपी आवरण से रहित विद्वान समाहित चित्त विकल्प विरहित स्वरूपभूत सार ओत से ओतप्रोत अर्थात चिन्मय एवं परम शांति रूपी अमृत से तृप्त रहता है चंचलता विकल्प असार देहादि रूपता अशांति और अतृप्ति रूपी आवरण से होती है उक्त आवरण के नष्ट हो जाने से चित्त समाहित तो हो जाता है विकल्प नष्ट हो जाते हैं चिन्मयता प्राप्त हो जाती है और परम शांति रूपी सुधा से तृप्ति प्राप्त हो जाती है निष्कर्ष यह कि जीवन मुक्ती, जीवन मुक्ति, मुक्ति ज्ञान का फल है और वह ज्ञान से ही होती है अन्य कर्म आदि से नहीं तीसरा सर्ग समाप्त मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण चौथा सर्ग मुक्तों के अनुभव से सदेह और विदेह मुक्तियों में समानता वर्णन और ज्ञान की दृढ़ता के लिए शास्त्रीय पौरुष की प्रशंसा वशिष्ठ जी ने कहा हे सौम्य जैसे समुद्र में जल की निश्चल निश्चलावस्था में और तरंगीत दशा में जलत्व एक ही है उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं है वैसे ही विदेह मुक्त और जीवन मुक्त मुनि की स्वस्वरूप में अवस्थिति तुल्य ही है जिसने सत्यत्व बुद्धि से भोगों का आस्वादन ही नहीं किया उसमें भोग्य की अनुभूति कहा से होगी अर्थात भोगों में सत्यत्व बुद्धि से भोक्तृत्व के अभिमान से भोग का आस्वादन करने पर भोगकृत अंतर होगा किंतु असंग उदासीन आत्माई में उक्त अभिमान ही नहीं है मुनि श्रेष्ठ श्री को सदेह के केवल हम अपनी कल्पना से सामने देखते हैं इन्हें अपने विधेहत्व निश्चय के प्रति किसी प्रकार का विघ्न नहीं है आशय यह कि यद्यपि हम लोग अपनी कल्पना से इन्हें सदेह सा देखते हैं तथा यह अपने निश्चय से विदेह ही है अतएव अपने अनुभव से इनमें कोई अंतर नहीं है ज्ञान रूपी सदेह मुक्त और विदेह मुक्त में क्या भेद है अर्थात अज्ञान ही भेद है उसके नष्ट हो जाने पर केवल ज्ञान के अवशिष्ट रहने पर भेदक कौन है कोई नहीं जल की तरंगावस्था में जो जल है वही सौम्यावस्था में निश्चलावस्था में भी है उसमें कोई अंतर नहीं है देह और विदेह मुक्ति में तनिक भी भेद नहीं है जैसे कि वेगवान और वेग रहित वायु वायु ही है उसमें कुछ भी अंतर नहीं है हमारी और श्री व्यास जी की दृष्टि में सदेह मुक्ति अथवा विदेह मुक्ति परमार्थ वस्तु नहीं है किंतु द्वैत शून्य आत्मक्य ही परमार्थ वस्तु है उसकी प्राप्ति रूप ज्ञान फल में कोई भेद नहीं है इसलिए ज्ञान में अनित्य अनित्य फलता दोष की आशंका का अवसर ही नहीं है ज्ञान का उदय होने पर देहपात की आपत्ति भी नहीं हो सकती क्योंकि विरोधी अंश का ही ज्ञान से बाद होता है प्रारब्ध कर्म का फल होने से देहधारण प्रारब्ध कर्म फल ज्ञान के सदृश है और ज्ञान का उपजीव्य है इसलिए देहधारण का ज्ञान के के साथ किसी प्रकार का विरोध नहीं है जैसे उपादान भूत निद्रा का नाश होने पर भी स्वप्न के संस्कारों की कुछ काल तक अनु अनुवृत्ति देखी जाती है वैसे ही अज्ञान का ज्ञान से विनाश होने पर जब तक प्रारब्ध कर्म रहता है तब तक देह आदि की स्थिति उत्पन्न होती है यह भाव है हे रामचंद्र आप सर्वत्र तत्तत् दृष्टांतों के स्मरण का विवक्षित सारभूत अंश वस्तु की स्वरूप से अप्रच्युति है ऐसा जानो अविवक्षित कार्यभेदकृत विलक्षणता की कल्पना मत करो और कानों को अति प्रिय लगने वाले अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करने वाले जिस उत्तम ज्ञान का मैं उपदेश दे रहा हूं उक्त प्रस्तुत ज्ञान को ही तुम सुनो इस संसार में में निरंतर निरंतर किए गए प्रयत्न प्रयत्न से सबको सदा सब पदार्थ मिल सकते हैं। कहीं विफलता देखी जाती है, वहां पर प्रयत्न का अभाव ही कारण है शास्त्र विहित शारीरिक वाचिक और मानसिक कर्मों से होने वाली चित्त शुद्धि चित्त शुद्धि द्वारा जाायमान ज्ञान की प्राप्ति होने पर हृदय में चंद्रमा के समान काम क्रोध आदि संताप से शून्य जीवन मुक्ति सुखमुद्रा मुद्राउित होती है श्रुति भी कहती है स ऐको ब्रह्म आनंद श्रोत्रियमहत यानी कामना शून्य ब्रह्म विद वरिष्ठ का आनंद और ब्रह्म का आनंद एक ही है और स्मृति भी है यज्ञ काम सुखम लोके लोक में जो वैषयिक सुख है और जो महान स्वर्गीय सुख है वे दोनों तृष्णाक्षय से उत्पन्न परमानंद की सोहलवी कला को भी प्राप्त नहीं होते उक्त संपूर्ण सुख पुरुष प्रयत्न से ही प्राप्त हो सकते हैं अन्य से यानी दैव आदि से नहीं इसीलिए पुरुष को प्रयत्न पर ही निर्भर रहना चाहिए क्रिया द्वारा दूसरे देश में पहुंचाता हुआ और तृप्ति कराता हुआ गमन भोजन आदि पुरुष प्रयत्न प्रत्यक्षतः क्रिया रूप फलवाला देखा गया है दैव को प्रत्यक्षत किसी ने नहीं देखा वस्तुतः वह कुछ है ही नहीं अज्ञान मोहित मूढ़ पुरुषों की वह कोरी कपोल कल्पना मात्र है शास्त्रज्ञ सज्जन पुरुषों द्वारा उपदिष्ट रीति से जो मानसिक वाचिक और कायिक चेष्टा की जाती है वही पौरुष है वह सफल है उससे भिन्न जो मन वचन और शरीर की चेष्टा है वह उन्मत्त की चेष्टा है जो मनुष्य जिस पदार्थ की अभिलाषा करता है उसकी प्राप्ति के लिए यत्न भी करता है यदि बीच में ही उसका त्याग न कर दे तो वह क्रमशः उसको अवश्य प्राप्त करता है कोई एक प्राणी ही पुरुष प्रयत्न से तीनों लोगों लोगों के महा ऐश्वर्य से अति रमणीय इंद्र पदवी को प्राप्त हुआ है कोई चिदुल्ला यानी ही पौरुष प्रयत्न से कमलासन में स्थित होकर ब्रह्मा के पद को प्राप्त हुआ है सारभूत अपने पुरुषार्थ से ही कोई पुरुष गरुड़ ध्वज होकर पुरुषोत्तमता को प्राप्त हुआ है अपने पुरुषार्थ से ही कोई देही अर्धनारी बनकर चंद्रशेखरता को प्राप्त हुआ है। है, दो प्रकार का का एक और दूसरा इस जन्म का आधुनिक पुरुषार्थ शीघ्र तिरस्कार को प्राप्त होता है निरंतर प्रयत्न करने वाले दृढ़ अभ्यास वाले एवं प्रज्ञा और उत्साह से युक्त पुरुष प्रलय में अधिकार रखने वाले देवताओं की पदवी को प्राप्त होकर महान मेरु पर्वत तक को निगल जाते हैं कर डालते हैं, यानी पूर्व जन्म के की तो बात ही क्या है, भाव यह है कि यद्यपि प्राक्तन कर्म अनंत है फिर भी उनका मूल एक ही है उनके मूल का नाश करने से उन पर बड़ी आसानी से विजय प्राप्त की जा सकती है श्रुति आदि से नियंत्रित पुरुषार्थ अवश्य संपादन कर, करने वाली पुरुष की जो निरंतर उद्योगशीलता है वही अभिष्ट सिद्धि देने वाली होती है शास्त्र विधि के प्रतिकूल पुरुषार्थ का उपार्जन करने वाली पुरुष की उद्योगशीलता होती है। पुरुष जब शास्त्रीय यत्न को शिथिल करता है तब स्वाभाविक राग आदि दोषों से असन्मार्ग में आसक्ति होने के कारण दारिद्र रोग बंधन आदि दुर्दशा में जबकि अपने हाथ आदि भी अपने काबू में नहीं रहते अंगुलिया को खूब तोड़ मरोड़ कर बनाए गए चुल्लू के चुल्लू भर जल से मुंह में पड़े हुए एक बुंद जल जल को भी दुर्लभ होने के कारण अधिक समझता है वही जब शास्त्रीय प्रयत्न में दृढ़ रहता है तब धर्म के उत्कर्ष से प्रिय व्रत महाराज के समान सात द्वीपों की एक छत्र अधिपत्य दशा में अवश्य पोषणीय पुत्र आदि के लिए यथा योग्य दास्य भाग का विभाग करने में समुद्र पर्वत नगर और द्वीपों से व्याप्त विशाल पृथ्वी को भी अधिक नहीं समझता चौथा सर्ग समाप्त मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण पांचवा सर्ग पौरुष के प्रबल होने पर अवश्य फल प्राप्ति में एवं दैव की पुरुषार्थ से अभिन्नता में युक्ति और दृष्टांतों का प्रदर्शन श्री वशिष्ठ जी ने कहा जैसे नीला पीला आदि रंगों की अभिव्यक्ति में प्रकाश ही मुख्य कारण है वैसे ही शास्त्र के अनुसार कायिक वाचिक और मानसिक व्यवहार करने वाले अधिकारी पुरुषों के सब पुरुषार्थों की सिद्धि में प्रवृत्ति ही मुख्य कारण है पुरुष जिसकी केवल मन से इच्छा करता है शास्त्रानुसार कर्म से नहीं करता वह उन्मत्त की चेष्टा ही करता है वह पुरुषार्थ का साधन नहीं है बल्कि मोह का साधन है यह कि यद्यपि विद्या दृष्ट है तथा विद्या के में नियम नहीं हो सकता क्योंकि अन्वय नहीं है शास्त्रीय यत्न का शास्त्रीय ही फल होता है और अशास्त्रीय यत्न का अशास्त्रीय ही फल होता है इस प्रकार औचित्य के बल से भी व्यवस्था की सिद्धि होती है जो आदमी जैसा प्रयत्न करता है वह वैसा ही फल पाता है प्राक्तन यानी पूर्व जन्म का स्वकर्म ही दैव कहलाता है उससे अतिरिक्त दैव कुछ नहीं है दो प्रकार का है एक शास्त्रानुमोदित और दूसरा शास्त्र विरुद्ध उनमें शास्त्र विरुद्ध कर्म अनर्थ का कारण है और शास्त्रानुमोदित कर्म परमार्थ वस्तु की प्राप्ति का कारण है कहीं पर सम और कहीं पर असम प्राक्तन और अहिक दो पुरुषार्थ भेड़ों की तरह परस्पर लड़ते हैं उनमें जो कम बल नष्ट हो जाता है इसलिए पुरुष को शास्त्रीय प्रयत्न से सज्जन महात्माओं के संग के संग द्वारा वैसा उद्योग करना चाहिए जिससे कि इस जन्म का पौरुष पूर्व जन्म के पौरुष को शीघ्र जीत ले सम और विषम अपना सम और विषम अपना और दूसरे का पुरुषार्थ ये दोनों भेड़ों की तरह लड़ते हैं उन दोनों में जो अति बलवान होता है वह जीत जाता है जहां पर शास्त्रानुमोदित पौरुष से भी विघ्न बाधा प्राप्त होती है वहां पर अनर्थकारी अपने पौरुष को बलवान समझना चाहिए अपने उत्कृष्ट पौरुष का अवलंबन कर दांतों से दांतों को पीस रहे पुरुष को अपने शुभ पौरुष से विघ्न करने के लिए उद्यत जन्म के को जीत लेना चाहिए। यह प्राचीन मुझे प्रेरित करता है इस प्रकार की बुद्धि को बलपूर्वक कुछल डालना चाहिए क्योंकि वह प्रत्यक्ष प्रयत्न से अधिक बलवान नहीं है तब तक पौरुष पूर्वक बलिभा प्रयत्न करना चाहिए जब तक कि प्राक्तन पूर्व जन्म का अशुभ पौरुष स्वयं शांत हो जाए इस जन्म के गुणों से यानी शुभ पौरुष से पूर्व जन्म का दोष अवश्य नष्ट हो जाता है इसमें कोई संदेह नहीं है आज के गुणों से कल के दोष का क्षय इसमें दृष्टांत है पूर्व जन्म के दूर दृष्ट का अहिक शुभ कर्मों से सदा उद्योगशील बुद्धि द्वारा तिरस्कार कर अपने में संसार को तरने के लिए संपादनार्थ शम, दम, श्रवण आदि संपत्ति के लिए यत्न करना चाहिए आलसी पुरुष गधे गधे के भी है। से भी निकृष्ट निकृष्ट है, है, से अतएव उद्योगहीन होकर तुल्य नहीं बनना चाहिए किंतु स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए शास्त्रानुसार सदा यत्न करना चाहिए जैसे विष्णु असुरों द्वारा प्रायुक्त अप्रयुक्त माया माया रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल गए अथवा जैसे सिंह मनुष्यों के बनाए गए बंध रूप पिंजड़े से स्वयं बलपूर्वक निकल जाता है वैसे ही मनुष्यों को पौरुष रूप यत्न का अवलंबन कर इस संसार रूप गर्त से स्वयं बलपूर्वक निकल जाना चाहिए अपने शरीर को प्रतिदिन नश्वर देखे पशुओं के साथ समानता को छोड़ दे अर्थात पशुता का स्वीकार न करे, किंतु सत्पुरुषों के योग्य साधु संगम और सतशास्त्रों का अवलंबन करे जैसे कीड़ा घाव में पीव आदि द्रव्य पदार्थ का आस्वादन करता है वैसे ही घर में स्त्री अन्न पान आदि द्रव्य द्रव, द्रव और कोमल पदार्थों का आस्वादन लेकर संपूर्ण पुरुषार्थों के साधनभूत यौवन को व्यर्थ ही व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए शुभ पुरुष प्रयत्न से शीघ्र शुभ फल प्राप्त होता है और अशुभ पुरुष प्रयत्न से अशुभ फल मिलता है की के, के शुभ और अशुभ पुरुष सिवा दैव नाम की कोई वस्तु नहीं है जो मनुष्य प्रत्यक्ष प्रमाण का त्याग कर अनुमान प्रमाण का अवलंबन करता है वह अपनी बाहुओं को ये सर्प है ऐसा समझकर उनसे भयभीत होकर भागता है विश्वामित्र आदि श्रेष्ठ पुरुषों ने पुरुष प्रयत्न से ही पुरुषार्थ प्राप्त किया था इस बात को न जानने वाले वाले मुझे दैव प्रेरित कर रहा है। ऐसे कहने दुर्बुद्धियों का मुख कर लक्ष्मी लौट जाती है इसलिए पहले पुरुष प्रयत्न से नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि चार साधनों का अवलंबन लेना चाहिए और आत्मज्ञान रूपी महान अर्थ वाले शास्त्रों का विचार करना चाहिए शास्त्रानुसार श्रवण मनन आदि चेष्टाओं द्वारा परमार्थभूत आत्मतत्व का विचार न कर रहे अतएव उक्त पुरुषार्थ साधन से शून्य मूढ़ पुरुषों की अनंत नरकों की हेतु होने के कारण अति दुष्ट भोग इच्छा के लिए धिक्कार है अर्थात ऐसे पुरुष शोचनीय है इतने समय तक पुरुषार्थ करना चाहिए इस प्रकार अवधि का ज्ञान न होने के कारण वह अनंत है और उसमें अति परिश्रम भी है अतः उसमें कैसे प्रवृत्त हो इस पर कहते हैं पौरुष निरवधिक नहीं है साक्षात्कार का उदय ही उसकी अवधि है वह प्रयत्न की भी अपेक्षा नहीं करता बड़े भारी प्रयत्न से भी पत्थर से रत्न नहीं प्राप्त हो सकता और रत्न की परीक्षा में निपुण व्यक्तियों को परिश्रम के बिना भी प्रचुर लाभ होता दिखाई देता है इस प्रकार व्यतिरेक व्यभिचार भी समझना चाहिए जैसे जल से घड़ा परिमित है एवं जैसे लंबाई चौड़ाई आदि परिमाण से वस्त्र परिमित है वैसे ही पुरुष प्रयत्न भी परिमाणस्थ यानी आत्मतत्व साक्षात्कार रूपी फल की अवधि में स्थित एवं परिमित है अर्थात उसकी अवधि सीमा तत्व साक्षात्कार है। उक्त पुरुष प्रयत्न यदि सत्संग और सदाचार से युक्त हो तो अपना फल देता है, यह उसका स्वभाव है यदि वह सतशास्त्र सत्संग और सदाचार से रहित तो हो तो उससे फल की सिद्धि नहीं होती पुरुष का यह स्वरूप है इस प्रकार व्यवहार कर रहे किसी भी पुरुष का प्रयत्न भी विफल नहीं होता दीनता और दरिद्रता से उत्पन्न दुख से पीड़ित हुए नल हरिश्चंद्र आदि श्रेष्ठ पुरुष भी अपने पुरुष प्रयत्न से ही देवराज के सदृश हो गए हैं। बाल्यावस्था से लेकर भली भाती अभ्यस्त शास्त्र सत्संग आदि गुणों द्वारा पुरुष प्रयत्न से स्वार्थ यानी तत्व साक्षात्कार प्राप्त होता है सहसा किए गए शास्त्राभ्यास सत्संग आदि से वह प्राप्त नहीं किया जा सकता वे तो कोमल काटे के समान है भाव यह कि जैसे कोमल काटे से पैर में चुभा हुआ काटा नहीं निकाला जा सकता वैसे ही सहसा अभ्यस्त शास्त्र आदि से तत्व साक्षात्कार नहीं किया जा सकता हम जीवन मुक्त लोगों ने इस बात को प्रत्यक्षतः देखा है उसका अनुभव किया है सुना और साधनों से उपार्जित किया है जो लोग उसे दैवाधीन कहते हैं वे मंदमती हैं और विनष्ट है अनर्थ अनर्थ का, का कारण होने या अर्थ का विघातक होने के कारण अनर्थकारी आलस्य यदि जगत में न होता तो कौन पुरुष बड़ा धनी और विद्वान नहीं होता अर्थात सभी धनी और विद्वान होते आलस्य के कारण ही यह साग, सागर सागर पर्यंत संपूर्ण पृथ्वी निर्धनों और नर से परिपूर्ण है इसलिए आलस्य का परित्याग कर बाल्यावस्था से ही मनुष्य को सत्संग शास्त्राभ्यास आदि में जुट जाना चाहिए यही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है चपल बालकों द्वारा की गई क्रीड़ाओं से अति चंचल बाल्यावस्था के बीत जाने पर गुरुसेवा आदि में समर्थ भुजाओं से अलंकृत अवस्था से यानी यौवनावस्था से लेकर पद पदार्थ ज्ञान में निपुण पुरुष गुरु सत्य सतीर्थ अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का दोषों का विचार कल्याण विचार कल्याण होता है और और राग आदि से अनर्थ की प्राप्ति होती है इस प्रकार का पर्यालोचन रूप करें विचार करें इसे फिर से दोहराते हैं चपल बालकों द्वारा की गई क्रीडाओं से अति चंचल बाल्यावस्था के बीत जाने पर गुरु सेवा आदि में समर्थ भुजाओं से अलंकृत अवस्था से यानी अवस्था से लेकर पद पदार्थ ज्ञान में निपुण यानी व्युत्पन्न पुरुष गुरु सत्यर्थ अपने से अधिक ज्ञाताओं के संग से अपने गुणों का यानि भक्ति दया आदि का दोषों का यानी राग द्वेश आदि का विचार यानी शांति आदि से अंत में कल्याण होने होता है और राग आदि से अनर्थ की प्राप्ति होती है इस प्रकार का पर्यालोचन रूप विचार करे श्री वाल्मीकि जी ने कहा महामुनि श्री वशिष्ठ जी के यो कहने पर दीन बीत गया और सूर्य भगवान अस्ताचल के शिखर पर गए मुनि सभा महामुनि वशिष्ठ जी को प्रणाम कर सायं संध्योपासना अग्निहोत्र आदि करने के लिए स्नानार्थ चली गई और रात्रि बीतने पर सूर्योदय होते होते श्री वशिष्ठ जी वशिष्ठ जी के पास पुनः आ गई पांचवा सर्ग समाप्त मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण छठवां सर्ग जहाँ प्रयत्न करने पर भी कार्य विनाश होने पर प्रबल दैव कार्य विनाशक मान दैव शब्द से कहा जाता है अथवा अपना प्राक्तन बलवान पौरुष ही दैव कहा जाता है श्री वशिष्ठ जी ने कहा श्री रामचंद्र पौरुष से अतिरिक्त दैव कोई वस्तु नहीं है इसीलिए पूर्व जन्म में किया गया पुरुष प्रयत्न ही दैव है अतएव में दैव के आधीन हूं स्वतंत्र नहीं हूं ऐसी बुद्धि का सज्जन संगति एवं सतशास्त्र के अभ्यास से सर्वथा परित्याग कर अधिकारी मनुष्य को इस संसार सागर से अपना उद्धार करना चाहिए जैसा जैसा प्रयत्न होगा वैसा वैसा शीघ्र फल प्राप्त होगा इसी का नाम पौरुष है और उसको दैव भी कहते हैं दैव और पौरुष में कोई अंतर नहीं है जैसे दुख के समय में दुख से हा कष्ट कहा जाता है वैसे ही हां कष्ट शब्द का ही दूसरा पर्याय हां दैव भी है अर्थात दुख रूप से परिणत अर्थात प्राक्तन कर्म का हा कष्ट शब्द से कहा जाता है और वही दैव है दैव अपने प्राक्तन कर्म से भिन्न नहीं है जैसे प्रबल पुरुष बालक को जीत लेता है वैसे ही वह वह भी प्रबल पुरुष से जीता जा सकता है जैसे कल का दुराचारण दुराचरण आज के सुंदर सदाचरण से शुभता को प्राप्त होता है वैसे ही प्राक्तन अशुभ कर्म की अशुभता वर्तमान शुभ कर्म से नष्ट हो जाती है जो लोग तुच्छ विषय सो के लोभ में पड़ कर प्राक्तन कर्म रूपी दैव को जीतने के लिए प्रयत्न नहीं करते तथा सदा दैव के भरोसे बैठे रहते हैं वे बिचारे पामर और मूर्ख है यदि कहीं पर पुरुष प्रयत्न से किया गया कर्म दैव से विनष्ट हो जाए तो वहां पर भी नाश करने वाले के पुरुष को बलवत्तर समझना चाहिए जहां एक टहनी में लगे हुए दो फलों में एक फल खोखला होता है वहां पर उसके रस का उपभोग करने वाले मनुष्य या कीड़े आदि का पूर्व जन्म का या इस जन्म का प्रयत्न ही उसके रस का विनाशक होता है यहाँ पर जगत में संसिद्ध पदार्थ भी विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। वहां पर विनाश करने वाले का प्रयत्न अधिक बलवान है यह समझना चाहिए पूर्व जन्म के और इस जन्म के कर्म दो भेड़ों की भांति परस्पर लड़ते हैं। उनमें जो बलवान होता है वही दूसरे को क्षण भर में पछाड़ देता है राजवंश के न रहने पर मंत्री आदि द्वारा प्रेरित अलंकृत हाथी किसी को ले, को लाकर जो बलात राजा बना देता है वह मंत्री हाथी और नगरवासियों के प्रयत्न का महान बल है भाव यह है कि भिक्षुक का राज्य प्राप्ति के अनुकूल पूर्व जन्म का पुण्य होने पर भी मंत्री आदि का पौरुष भी उसमें अन्य, अन्यतर कारण कहा जा सकता है यदि मंत्री लोग हाथी को भोजन आदि उद्योग न करते तो भिक्षुक का लड़का कदापि राजा न हो सकता जिस संदेह मंत्रियों का पुरुष प्रयत्न भिक्षुक के राज्य लाभ में सहकारी कारण है और भिक्षुक का बलवान पुण्य मुख्य कारण है यही अवश्य स्वीकार करना होगा कि पुरुष प्रयत्न ही एक ऐसी चीज है जो साधारण व्यक्ति को भी बड़ा से बड़ा पद प्रदान करा, करा सकती है जैसे पुरुष प्रयत्न से भक्षण करने योग्य अन्न को मुंह में दबाकर फिर दांतों से चूर चूर किया जाता है वैसे ही बलवान पुरुष पौरुष का अवलंबन कर दुर्बल को पीस डालता है अतः प्रयत्नशील महाबली पुरुषों के अल्प बल वाले पुरुष उपभोग होते हैं इसलिए वे उनको ढेले के सदृश अपनी इच्छानुसार कर्म में नियुक्त करते हैं असमर्थ और अल्पबुद्धि पुरुष बलवान और बुद्धिमान पुरुष की पौरुष को तत्त तत पुरुष प्रयत्न को चाहे वह दृश्य हो चाहे अदृश्य अपनी अज्ञानता के वश उसे दैव या अदृष्ट समझता है उन समर्थ प्राणियों में जो अधिक बलवान प्राणी होता है वह औरों का नियंता होता है यह बात सभी विद्यमान प्राणियों में परस्पर स्पष्ट है दैव कोई वस्तु नहीं है यह निश्चित है भाव यह कि पूर्वोक्त समर्थ पुरुषों की अपेक्षा अधिक समर्थ अन्य पुरुष भी है वे उनके ऊपर शासन करते हैं अतएव वर्तमान प्राणियों में इस प्रकार पुरुष प्रयत्न ही दिखाई देता है उससे अन्य कुछ नहीं दिखाई देता अतः दैव कोई पदार्थ नहीं है यही समझना युक्ति युक्ति युक्त है शास्त्र मंत्री हाथी और नगरवासियों की एक को प्राप्त हुई स्वाभाविक बुद्धि ही भिक्षुक को राजा बनाने वाली और प्रजा की रक्षिका है अथवा कहीं अलंकृत हाथी से भिक्षुक राजा बनाया जाता है वहां पर भिक्षुक का पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष भी कारण है इस जन्म में किया गया प्रबल पुरुष पुरुश प्रयत्न अपने बल से पूर्व जन्म के पौरुष को नष्ट कर देता है और पूर्व जन्म का प्रबल पौरुष इस जन्म के पौरुष को अपने बल से नष्ट कर देता है वही पौरुष सदा विजयी होता है जो उद्वेग से रहित है इसी जन्म का ही पौरुष उद्वेग शून्य हो सकता है पूर्व जन्म का नहीं क्योंकि वह पहले ही विच्छिन्न हो चुका है यह भाव है दोनों अहिक और प्राक्तन पौरुषों में से अधिक पुरुष ही प्रत्यक्षतः बलवान है इसलिए जिस प्रकार युवक द्वारा बालक जीता जा सकता है वैसे ही इस जन्म के प्रयत्नों द्वारा दैव यानी पूर्व जन्म का प्रयत्न जीता जा सकता है जैसे मेघ किसानों द्वारा वर्ष भर के कमाई कमाई गई खेती को एक ही दिन में विनष्ट कर देता है यह मेघ का ही पुरुषार्थ है वैसे ही और जगह भी समझना चाहिए जो अधिक प्रयत्न करता है उसकी जीत होती ही है वस्तुतः तो वहाँ पर भी किसान का पूर्वजन्म का पुर, पुरुष प्रयत्न ही अदृष्ट द्वारा कारण है क्रमश उपार्जित धन का विनाश हो जाने पर भी खेद नहीं करना चाहिए जहाँ पर अपना कुछ वश नहीं चलता वहाँ पर क्या खेद करना वहां पर पुनः उद्योग करना ही उचित है जिस कार्य को हम लोग कर नहीं सकते जो हमारी शक्ति के बाहर है उसके लिए यदि हम दुख करें तो हमने मृत्यु का विनाश नहीं किया वह कभी ना कभी हमें मार डालेगा यो सोचकर प्रतिदिन रोना चाहिए इस संसार के संपूर्ण पदार्थ देश काल क्रिया और द्रव्य के अनुसार स्फूर्ति को प्राप्त होते हैं जिस विषय में मनुष्य अधिक प्रयत्न करता है उसमें विजयी होता है इसलिए अधिकारी मनुष्य को पुरुषार्थ का अवलंबन कर सत्शास्त्रों के अभ्यास और सत्संगति द्वारा बुद्धि को निर्मल बनाकर संसार रूप सागर से अपना उद्धार करना चाहिए ये इस जन्म और पूर्व जन्म के दोनों पौरुष पौरुष पुरुष पुरुष रूपी अरण्य में उत्पन्न फल देने में समर्थ वृक्ष है उनमें से जो अधिक बलवान होता है वह विजयी होता है यहाँ पर जड़ का उच्छेद होने के होने से एक के सूखने पर दूसरे का उगना जय, जय है जो पुरुष अपने अधिक शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के तुच्छ कर्म का विनाश नहीं करता वह अज्ञानी जीव अपने सुख और दुख में असमर्थ है भाव यह, यह कि ऐसे लोग अपने दुख के परिहार में और सुख के उत्पादन में अत्यंत उदासीन है वह पुरुष ईश्वर की प्रेरणा से पुण्य और पाप के बिना ही स्वर्ग अथवा नरग को जाता है वह सदा पराधीन रहता है वह सचमुच पशु ही है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है जो पुरुष उदार स्वभाव से प्रयत्न करने में कुशल और सदाचारी है वे पुरुष जैसे सिंह अपने उद्यम से पिंजड़े से निकल जाता है वैसे ही जगन्मोह से निकल जाते हैं जो पुरुष कर्म का त्याग कर कोई पुरुष मुझे प्रेरित कर रहा है इस प्रकार अनर्थकारिणी कुकल्पना में स्थित है उसका दूर से ही त्याग कर देना चाहिए वह नराधम है संसार में हजारों जो व्यवहार है उनमें लाभ और हानि हुआ करते हैं उनमें राग और द्वेष का त्याग कर शास्त्रानुसार प्रयत्न करना चाहिए कभी विच्छिन्न न हुई शास्त्रानुकूल अपनी मर्यादा का त्याग न कर रहे पुरुष को जैसे सागर में रत्न प्राप्त होते हैं, वैसे ही संपूर्ण अभिष्ट प्राप्त होते हैं। जिनसे सुख प्राप्ति और दुख निवृत्ति होती है उन अवश्य कर्तव्य कार्यो में प्रयत्नपूर्वक सदा तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। उक्त तत्परता यदि हो, तो वह परम पुरुषार्थ की साधक होती है। देह संचालन रूप क्रिया से यानी रूप कार्य से सज्जनों के समागम एवं आत्मस्वरूप का प्रतिपादन करने वाले सतशास्त्रों के अभ्यास से असंभावना विपरीत भावना आदि दोषों के निराकरण पूर्वक तिक्ष्ण हुई बुद्धि से आत्मा का जो स्वयं उद्धार किया जाता है वह स्वार्थ साधकता है विद्वान लोग अंतरहित एवं अज्ञानकृत विषमता से शून्य परमार्थ वस्तु को जानते हैं उक्त परमार्थ वस्तु जिनसे प्राप्त हो उन शास्त्र और साधुओं की सदा सेवा करनी चाहिए जो दोनों लोकों में हित करने वाला पुरुष प्रयत्न है देवलोक के भोग से अवशिष्ट वही पुरुष पूर्वजन्म का पौरुष देवलोक से यहाँ आए हुए पुरुष का दैव कहलाता है यह ठीक है इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है और इसकी हम निंदा भी नहीं करते हैं जो लोग मूढ़ों द्वारा अपनी कपोल कल्पना से गड़े हुए दैव को मानते हैं वे विनाश को प्राप्त हो गए हैं यो हम उनकी निंदा करते हैं सदा अपने पुरुष प्रयत्न से ही दोनों लोगों में हित होता है जैसे कल का दुष्कर्म आज के सत्कर्म से शोभा को प्राप्त होता है वैसा ही वर्तमान जन्म के शुभ कर्मों से पूर्व जन्म के दुष्कर्म शोभा को प्राप्त हो जाते हैं जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक शुभ कार्य में संलग्न होता है उसका फल हाथ में रखे हुए आंवले के समान पौरुष से ही साफ देखा गया है जो प्रत्यक्ष का त्याग कर दैव रूप मोह में निमग्न होता है वह परम मूढ़ है हे श्री रामचंद्र इसलिए अपनी कोरी कपोल कल्पना से उत्पन्न अतएव मिथ्याभूत संपूर्ण कारण और प्रयोजनों से रहित दैव की उपेक्षा कर अपने पौरुष का अवलंबन करो वेद शास्त्रों द्वारा और महापुरुषों के शुभ आचार से अति विस्तृत विविध देश धर्मों द्वारा समर्थित जो चित्त शुद्धि रूप और ज्ञान रूप अति प्रसिद्ध फल है उसकी हृदय में अति उत्कट अभिलाषा होने पर उसको प्राप्त करने की इच्छा से चित्त में क्रिया होती है उसके अनंतर इंद्रिय हाथ पैर आदि में क्रिया होती है तब पुरुष श्रवण मनन आदि करता है इसी को पौरुष कहते हैं अधिकारी पुरुष का जन्म पुरुषार्थ की सिद्धि होने पर ही सफल होता है अन्यथा नहीं यह जानकर सदा आत्म प्रयत्न में संलग्न रहना चाहिए तदुपरांत इस प्रयत्न पारायण पारायणता को सतशास्त्रों के अभ्यास संत महात्माओं और विद्वानों की सेवा द्वारा आत्मज्ञान रूप फल प्राप्ति से सफल बनाना चाहिए यदि पौरुष का अवलंबन किया जाए तो वह अवश्य दैव को जीत लेता है इस प्रकार दैव और पौरुष के बलाबल के विचार से भव्य शम दम आदि साधनों से संपन्न एवं श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा में नित्य संलग्न अधिकारी पुरुषों को श्रवण मनन आदि द्वारा तत्वज्ञान की प्राप्ति के लिए उद्यम करना चाहिए यह अधिकारी जीव को इस जन्म में संपादन करने योग्य सहज पौरुष ही परम पुरुषार्थ लाभ का हेतु है ऐसा निश्चय कर सदा आनंदमग्न सर्वोत्कृष्ट ब्रह्म की सुश्रुषा रूप अमोघ मधुर उत्तम औषधि से विविध जन्म मरण परंपरारूप भव रोग को शांत करे सर्ग समाप्त। मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सातवां सर्ग प्रचुर उदाहरण और प्रत्युदाहरणों तथा युक्तियों से पौरुष की प्रधानता का समर्थन श्री वशिष्ठ जी ने कहा हे श्री राम जी रोग रहित स्वल्प मानसिक पीड़ा से युक्त देह को प्राप्त कर आत्मा में इस प्रकार चित्त की एकाग्रता करे कि जिससे फिर जन्म ही न हो जो पुरुष पौरुष से दैव को जीतने की इच्छा करता है उसके इस लोक में और परलोक में संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं जो लोग उद्यम का परित्याग कर दैव पर निर्भर रहते हैं वे आत्म शत्रु, अर्थ धर्म काम और मोक्ष का विनाश करते हैं पुरुषार्थ और उसके साधनों की स्फूर्ति संविद है उससे अनेक साधन की इच्छा से जन्य प्रयत्न मनस्पंद है संकल्प, उससे और अंगों अंगों के संचालन की प्रवृत्ति इंद्रिय स्पंद है अर्थात कार्य प्रवृत्ति या अनुष्ठान में रत होना बुद्धि मन और कर्मेन्द्रियों की उक्त चेष्टाएँ पौरुष के रूप है अर्थात पौरुष के रूप है उक्त पुरुष पुरुश प्रयत्नों से ही संकल्पित फल की प्राप्ति होती है साक्षी चेतन में पहले जैसे विषयाभिव्यक्ति यानी विषय ज्ञान होती है वैसे ही मन में क्रिया होती है मन के व्यापार के अनुसार कर्मेंद्रियों में व्यापार होता है कर्मेंद्रियों के व्यापार के अनुरूप शारीरिक क्रिया के अनुसार ही फल की सिद्धि होती है लोक में लौकिक या वैदिक फल के लिए जहाँ जैसे जैसे पुरुष प्रयत्न की आवश्यकता होती है वहाँ वैसे ही पुरुष प्रयत्न के उपयोग से फल की सिद्धि होती है यह बात बच्चों, तो, बच्चों तक को विदित है जैसे ध्यान आदि में मानसिक प्रयत्न ही प्रदान है आसन तथा मौन उसके अंग है स्तुति करने में वाचिक प्रयत्न प्रदान है एकाग्रता और ध्येय देवता की अभिमुखता उसके अंग है यात्रा आदि में कायिक प्रयत्न ही प्रदान है वाणी और मन का नियंत्रण उसके अंग है कहीं पर दो दो प्रयत्न प्रदान रहते हैं कहीं पर तीन प्रयत्न प्रदान रहते हैं इस प्रकार सब जगह पौरुष ही देखा जाता है दैव तो कहीं देखा नहीं गया इसीलिए वह असत है हे श्री राम जी पुरुष प्रयत्न से ही बृहस्पति देवताओं के गुरु बने और पुरुषार्थ से ही शुक्राचार्य ने दैत्यराजों का गुरुत्व पद प्राप्त किया था दीनता दरिद्रता आदि दुखों से पीड़ित हुए भी अनेक महापुरुष अपने पौरुष से ही महेंद्र के सदृश ऐश्वर्यशाली हो गए हैं हरिश्चंद्र नल युधिष्ठिर आदि का इतिहास इस बात का साक्षी है महासंपत्तियों का उपभोग करने वाले तथा उन विपुल वैभवों के अधिपति जिनका कि स्मरण करने में आश्चर्य होता है नहुष आदि महापुरुष अपने ही पौरुष दोष से नरकगामी हुए उत्कट पद से भ्रष्ट हुए सभी प्राणी हजारों संपत्तियों और विपत्तियों को और विविध दशाओं को अपने भले बुरे पुरुष प्रयत्न से ही पार करते हैं हे रामचंद्र जी अभ्यास गुरु उपदेश और अपना परिश्रम इन तीनों से ही पुरुषार्थ की सिद्धि देखी जाती है लौकिक पुरुषार्थ अपने परिश्रम से ही सिद्ध होता है यज्ञ याग आदि अपने परिश्रम और शास्त्र की सहायता से सिद्ध होते हैं और ज्ञान अपने परिश्रम शास्त्र की सहायता तथा गुरु के उपदेश से सिद्ध होता है इस प्रकार की तीन सिद्धियाँ पुरुषार्थ से ही देखी जाती है दैव से सिद्धिया कभी नहीं देखी गई अपना अभ्युदय चाहने वाला पुरुष अशुभ कर्मों में संलग्न मन को प्रयत्न से शुभ कर्मों में लगाए यह संपूर्ण शास्त्रों के सारांश का संग्रह है वत्स जो वस्तु कल्याणकारी है तुच्छ नहीं है जो विनाश रहित है उसी का प्रयत्न से संपादन करो ऐसा उपदेश गुरुजन सदा देते हैं जैसे जैसे मैं प्रयत्न करूँगा वैसे वैसे ही मुझे शीघ्र फल प्राप्त होगा ऐसा निश्चय करके मैं प्रयत्न से शुभ फल का भाजन हुआ हूँ दैव से मेरा कुछ भी उपकार नहीं हुआ पौरुष से पुरुषों को अभीष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं और पौरुष से बुद्धिमान जनों के पराक्रम पराक्रम की वृद्धि होती है दैव तो दुख सागर में डूबे हुए दुर्बल चित्त वाले लोगों के आंसू पोछना मात्र है और कुछ नहीं है लोक में प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पुरुष प्रयत्न का फल अन्य देश में गमन आदि सब लोगों को सदा दिखाई देता है यदि पुरुष यदि पुरुष पौरुष का अवलंबन नहीं करे तो उसका अन्य देश में गमन कैसे हो सकता है जो पुरुष भोजन करता है वही तृप्त होता है जो भोजन नहीं करता वह कभी भी तृप्त नहीं हो सकता जो चलता है वही अन्य देश में पहुंचता है गमन न करने वालों की कदापि अन्य देश में गति नहीं हो सकती जो वक्ता है वही बोल सकता है जो अवक्ता है वह क्या बोलेगा इससे सिद्ध सिद्ध है कि पुरुषों का पुरुष प्रयत्न ही सफल है दैव नहीं पौरुष से ही बुद्धिमान पुरुष बड़े भीषण संकटों को बात ही बात में पार कर जाते हैं न कि पौरुष रहित दैव पर निर्भर होकर जो पुरुष जैसा जैसा प्रयत्न करता है उसे वैसा वैसा फल प्राप्त होता है इस लोक में जो हाथ पर हाथ रख कर चुप बैठा रहता है उसे तनिक भी फल नहीं मिल सकता हे राम शुभ पुरुषार्थ से शुभ फल मिलता है और अशुभ पुरुषार्थ से अशुभ फल मिलता है तुम्हें जैसा फल की जैसे फल की अभिलाषा हो वैसे पुरुषार्थ का अवलंबन कर उस फल के भागी बनो पुरुषार्थी पुरुषों को पुरुषों को देश और काल के अनुसार पुरुष प्रयत्न से कभी शीघ्र और कभी कुछ विलंब से जिस फल की प्राप्ति होती है उसी को अज्ञानी उद्यमहीन व्यक्ति दैव कहते हैं न तो दैव का नयनों से दर्शन होता है न वह कहीं स्वर्ग आदि अन्य लोक में ही स्थित है पुरुषार्थी का स्वर्गलोक में स्थित कर्म फल ही दैव नाम से पुकारा जाता है इस लोक में पुरुष पैदा होता है बढ़ता है फिर वृद्ध होता है उस पर पुरुष में जैसे वृद्धावस्था यौवन और बाल्यावस्था दिखाई देती है वैसे दैव नहीं दिखाई देता अपने अभिष्ट को प्राप्त कराने वाली कार्यमात्र तत्परता को विद्वान लोक पौरुष कहते हैं उसी से सब कुछ प्राप्त किया जाता है एक स्थान से दूसरे स्थान की प्राप्ति पैरों के पुरुषार्थ से होती है हाथ का किसी वस्तु को पकड़ना हाथ के पौरुष से होता है और इसी प्रकार अन्यान्य अंगों के अन्यान्य व्यापार पौरुष से ही होते हैं दैव से नहीं अनभीष्ट पदार्थ की प्राप्ति कराने वाले कार्य में जो संलग्नता संलग है वह उन्मत्त की चेष्टा है उससे कोई भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता अशुभ फल ही प्राप्त होता है देह चालन परंपरा रूप गुरु सेवा और श्रवण आदि क्रिया से तथा सज्जन संगति और शास्त्र परिशीलन आदि से तिक्ष्ण हुई बुद्धि से जो स्वयं अपनी आत्मा का उद्धार किया जाता है वही स्वार्थ साधकता है कृत विषमता की निवृत्ति से उपलक्षित आनंद आनंद रूप अपने परमार्थ को जो जानते हैं और जिनसे उक्त आनंद प्राप्त किया जाता है उन शास्त्र और महात्माओं की प्रणिपात पूर्वक सेवा करनी चाहिए बार बार का फल उनके तुल्यशील स्वभाव की प्राप्ति है और शास्त्र अभ्यास का फल शास्त्र तात्पर्य ज्ञान है बुद्धि से सत अभ्यास रूप गुण होता है और सत शास्त्र के अभ्यास आदि से बुद्धि की वृद्धि होती है जैसे वर्षा काल में तालाब और कमल परस्पर की शोभा बढ़ाते हैं वैसे ही चिरकाल के अभ्यास से मति और मति से शास्त्राभ्यास की वृद्धि होती है भाव यह कि मनुष्य जैसे जैसे गुरुसेवा और शास्त्राभ्यास में तत्पर होता है वैसे वैसे उसका बोध बढ़ता है और जैसे जैसे बोध की अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे गुरु और शास्त्र में विश्वास बढ़ता है उनकी वृद्धि होने पर सुख की वृद्धि होती है तदनंतर भूमिका में आरूढ़ होता है बल्ला बाल्यावस्था से लेकर पूर्ण रूप से अभ्यस्त शास्त्र एवं सत्संग आदि गुणों से पौरुष द्वारा अपना हितकारी स्वार्थ सिद्ध होता है भगवान विष्णु ने पौरुष से ही दैत्यों के ऊपर विजय प्राप्त की पौरुष से ही लोगों की क्रियाएं नियत की और पौरुष से ही लोगों की रचना की दैव से नहीं हे रघुनंदन इस जगत में केवल पुरुष प्रयत्न ही पुरुषार्थ का हेतु है यहां आप चिरकाल तक वैसा पौरुष कीजिए जैसे कि की हे सौम्य आप वृक्ष सर्प आदि योनियों को प्राप्त न हो सातवा सर्ग समाप्त